श्री विष्णुसहस्राम शांक्यं उद्भव सुंदर सुंदर रननाभ सुलोचनः अर्को वाजसन श्रृंगिजयी उद्भव सुंदर सुंदर रननाभ सुलोचन अर्क वाजसन श्रृंगिजय सर्वी उत्कृष्ट भव जन्म स्वेच्छया भजतिम उदगत जन्म से वा उद्भव भगवान अपने इच्छा से उत्कृष्ट भव अर्थात जन्म धारण करते हैं इसलिए अथवा सबके कारण होने से उनका जन्म नहीं है इसलिए उद्भव है विस्वातिशाई सौभाग्यशालीवात्त सुंदर सुंदरः विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली होने की कारण सुंदर है सुष्टुनती सुंदर उदिक्लेदने धा तो आर्द्य भाव भावस्य वाचक करुणाकर इतोदरादिवाद परूपत्व पर शुभ उदन आर्द भाव करते हैं इसलिए सुंदर है, है। यहाँ उदीक्लेदने उन्द धातु क्लेदन अर्थ में होता है इस धातु से पचादि संबंधी अच प्रत्यय हुआ है यह आर्द भाव का वाचक है इसका भाव करुणा कर है। करुणाकर तो हैदिगण में होने से सूके के उकार का पररूप अर्थात उत्तरवर्ती वर्ण के समान रूप हो गया है रत्न शब्देन शोभा लक्ष्यते रत्नवत्ंदरा नाभिश्य तीन रत्न रत्ननाभ रत्न शब्द से लोभा लक्षित हो शोभा लक्षित होता है भगवान की नाभ ही रत्न के समान सुंदर है इसलिए वे रत्न रत्ननाभ हैं शोभनम लोचनम नयनम ज्ञानम व असेती सुलोचन भगवान के लोचन नेत्र अथवा ज्ञान सुंदर है इसलिए वे सुलोचन हैं ब्रह्मादि भी पूज्य तमैरपी अर्चनीयवाद अर्क ब्रह्मा आदि पूज्य के भी पूजनीय होने से अर्क हैं मंडम अर्थनाम सनोति ददातीति वाज ददाती वाजसन याचकों को वाज अर्थात अन्न देते हैं इसलिए वाजसन है प्रणयांभसी श्रृंग विशेष रूप श्रृंगि मथी ज्योतिषायने इन प्रत्यय प्रलय समुद्र में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप धारण करने से श्रृंगी है यहां अतिशय अर्थ में मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय हुआ है अरिण अतिशयेन जयति जय जै हेतुर्भा जयंत शत्रुओं को अतिशय से जीतते हैं अथवा उनको जीतने के हेतु हैं इसलिए जयंत है। सर्वविष्यम ज्ञान मत्स्ये सर्वविद आभ्यंतरागा हिण्याखादीच दुर्जयान जेत शीलमशेति जयी तक्षीलाकारे दिदृक्षे इत्यादि पाणनी वचनादीन प्रत्ययः प्रत्यय सर्विच्चा चेति जयी चेतीर्विजयी नाम भगवान को सब विषयों का ज्ञान है इसलिए वे सर्वित हैं तथा उन्हें रागादि आंतरिक और हृदयक्षादि बाह्य सूर्यजय शत्रुओं को जीतने का स्वभाव है इसलिए वे जयी है जिदृक्षि इत्यादि पाणिनी वचन से यहाँ इन्हीं प्रत्यय हुआ है इस प्रकार सर्वित है और जयी है इसलिए सर्वविजयी है यह एक नाम है इस सूत्र में प्रजो ऋणि ही सूत्र से इन्हीं प्रत्यय की अनुवृत्ति होती है सुवर्ण सुवर्णबिंदुरुरक्षे सर्ववागीरे महारदो महागर महाभूत महानिधि सुवर्णबिंदु अक्षोभ्यवागी महारद महागर महाभूता महानिधि बिंदव यववायवा सुवर्ण सदृशाशेती सुवर्णबिंदु आत सुवर्णते शोभनो वर्णो चरम बिंदु बिंदुस्था अस्म मंत्रे तन्मात्रत्मा वा सुवर्णबिंदु भगवान के बिंदु अर्थात अवयव सुवर्ण के समान है इसलिए वे सुवर्ण सुवर्णबिंदु हैं श्रुति कहती है नक् से लेकर सिखा तक सब सुवर्ण ही है अथवा जिसमें सुंदर वर्ण यानी अक्षर और बिंदु है वह मंत्र रूप ओंकार ही सुवर्ण बिंदु है ये नामनाम अष्टमम शतम विवृतम यहाँ तक सहस्त्र नाम के आठवें शतक का विवरण हुआ राग द्वेषाद भी शब्दादि विषय से श्रीदशारिभिच न क्षोभ्यत अक्षोभ्य रागद्वेशादि से शब्दादि विषयों और देवशत्रुओं से छोभित नहीं होते इसलिए अक्षोभ्य है सर्वेश बागीश्वराण ब्रह्मादीनाम स्वर है ब्रह्मादी समस्त बागेश्वरों के भी ईश्वर है इसलिए सर्वीश्वरेश्वर है अवगाह्य तदानंदम विश्रम्य सुखमासते इति महारद इव महारद उन आनंद रूप परमात्मा में गोता लगाकर योगी जन विश्रांत होकर सुख से बैठते हैं इसलिए वे एक महारद अर्थात बड़े सरोवर के समान महारद कहलाते हैं गर्तवदस्य माया महती दुरत्य महागर्तः मम माया भगवत भगवदचना यद्वा गर्त शब्दों रथपरियाजो नैरुक्तरुक्त तस्मान महारथो महागर्त महारथत्व असया प्रसिद्ध भारत भगवान की माया गर्त अर्थात गड्ढे के समान अति दुस्तर है इसलिए वे महागर्त है भगवान ने कहा है मेरी माया दुस्तर है निरुक्त के विद्वान कहते हैं कि गर्त शब्द रथ का पर्याय है, अतः महारथी होने के कारण महागर्त है महाभारतादि में भगवान का महारथी होना प्रसिद्ध ही है कालत्रिन्न स्वरूप महाभूत तीनों काल से अनवच्छिन्न विभाग रहित स्वरूप होने के कारण परमात्मा महाभूत है सर्वभूता अस्म निधि इति निधि महाशासाशो निधिश्चे महानिधि जिनमें समस्त भूत रहते हैं अत जो महान और निधि भी हैं वे भगवान महानिधि हैं कुमद कुंदर कुंद पजन्य पाविल अमृतांशो मृतवपु सर्व सर्वतो मुख कुद कुंदर कुंद परजन्य पावन अनि अमृताश अमृतवपु सर्व सर्वतो मुखा कतरण कुति कुमुद मुदरता कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए मोदित करते हैं इसलिए कुमुद है यहाँ मुद्ध धातु में ऋच प्रत्यय के अर्थ का भाव है कुंदपुष्पतुल इतिवा फलाति रलयो लात्यादत्ते कुंदर रलियों वृत्काम धारायास रक्ष जिघंस्या वाह रूप इतिवा है कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं अथवा उन्हें लेते ग्रहण करते हैं इसलिए कुंदर है क्योंकि र और ल की एक ही वृत्ति मानी गई है अथवा हृद्याक्ष को मारने की इच्छा से भगवान ने वराह रूप धारण कर खूब पृथ्वी को विदीर्ण किया था इसलिए वे कुंदर है इसलिए कुंदर शब्द का कुंदम राती कुंद देते हैं और कुंदम लाती कुंद लेते हैं इस प्रकार दो तरह से विग्रह किया गया है कुंदोपमसुंदरा स्वतःया स्टिक निर्मल कुंद कुंपृथ्वी कश्य दादी थी वाक कुंदप वाजमेथेन चेतवान् तस्े महादान दक्षिण भृगुनंदन मरीचा यद प्रीत कश्य वसुंदरा कुम ये हरवंसे कुं पृथ्वी दंडयती वकुंद कुशब्देन पृथ्वीस्वरा ने नि क्षत्रिया चकार मेदनी मनेकसो बाहुअनता काी स भागवोत्तमो मत मंगल्य ब्रवृदे हरि इति विष्णुधर्मे कुंद के समान सुंदर अंग वाले होने से भगवान स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल है इसलिए वे कुंद हैं अथवा कश्यप जी को कु पृथ्वी दी थी इसलिए कुंद हैं हरिवंश में कहा है भृगुनंदन परशुराम जी ने समस्त पापों के निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और उस महादान वाले यज्ञ में दक्षिणा रूप से उन्होंने मरीची नंदन कश्यप जी को पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी दे दी। अथवा कु अर्थात पृथ्वीपति का खंडन करते हैं इसलिए कुंद है यहां कु शब्द से पृथ्वीपति लक्षित होते हैं वैष्णव धर्म में कहा है जिन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया और कार्तिक की भूजा रूपी वन का छेदन किया वे भृगुश्रेष्ठ परशुराम रूप भगवान हरि मेरे मंगल की वृद्धि करने वाले हो परजन्य पर्जन्यवधाध्यात्मिकादितापत्र यम समयति सर्वान कामान भी वर्षती थी परजन्य पर्जन्य पर्जन्य अर्थात मेघ के समान आध्यात्मिकादि तीनों तापों को शांत करते हैं अथवा संपूर्ण कामनाओं की वर्षा करते हैं इसलिए परजन्य है स्मृति मात्रेना पुनाती पावन स्मरण मात्र से पवित्र कर देते हैं इसलिए पावन है इलती प्रेरण इलति तद्रहित इत्यल इलती स्वीति तद्विपरीतो तद्विपरी प्रबुद्ध स्वूपवादी वाँ अथवा नीलते गहनाथ क प्रत्यायाद्रूपम अघहन अनिल भक्तेभ्य सुलभ इति जो इलन अर्थात प्रेरणा करता है उसे इल कहते हैं उस इल से रहित होने के कारण भगवान अनिल है इलन अर्थात शयन करता है अतः इल अज्ञ को कहते हैं भगवान नित्य प्रबुद्ध रूप होने से उनके विपरीत है इसलिए वे अनिल है अथवा गहन अर्थ के वाचक नील धातु के अंत में क प्रत्यय होने पर नील रूप बनता है भगवान गहन नील नहीं है इसलिए अनिल हैं अर्थात भक्तों के लिए सुलभ है स्वात्मा अमृत मस्नाती अमृताशह मथितम अमृतम सुराण पाय स्वयं चास्नातीति व अमृताशह अमृता अनस्वर फलत्वादास वांछा अश्ये व स्वात्मानंद रूप अमृत का भोग करने से भगवान अमृताश है अथवा उन्होंने समुद्र से मत कर निकाला हुआ अमृत देवताओं को पिलाकर स्वयं पिया इसलिए वे अमृताश है या भगवान की आशा अर्थात इच्छा अविनाशी फलयुक्त होने के कारण अमृता अर्थात अविनाशिनी हैं इसलिए भी वे अमृताश हैं मृतम मरणम तद्रहित वपुरस्येति सेति अमृत वपु मृत मरण को कहते हैं भगवान का शरीर मरण से रहित है इसलिए वे अमृत वपु हैं सर्व जानाती सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते सब कुछ जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं श्रुति कहती है जो सर्वज्ञ और सर्ववित हैं सर्वतोक्षी इति सर्वोक्षिशिरोखमति भगवद्वचना सर्वतोमुख है वो नेत्र शि और मुख वाले हैं भगवान के इस अनुसार भगवान सर्वतो मुख हैं सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजिथ शत्रुतापन नग्रोधो धुम्बरो स्वस्थ चारुण चारुण्रूदन सुलभ सुब्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन न्य्रोध उदुबर अस्वस्थ चाड़ूरांध्रिशूदन पत्रपुष्पलाभक्तिर्पित सुखे नभ्यत सुलभ पत्रु पुष्पु फलेशुसु तो अकतलभ्यु सदसु भक् कलेभ्य पुषे पुराणे मुक्त ही कथम न क्रियते प्रयत्न इति महाभारते केवल भक्ति से समर्पण किए पत्र पुष्प आदि से भी सुखपूर्वक मिल जाते हैं इसलिए भगवान सुलभ है, है। महाभारत में कहा है एकमात्र भक्ति ही से प्राप्त होने वाले पुराण पुरुष की उपलब्धि में उपयोगी बिना मोल ही मिलने वाले पत्र पुष्प फल और जल आदि के सदा रहते हुए भी मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता गरुण पुराण का पाठ भी इसी प्रकार है शोभनम्रत भूंगते भोजना वर्तत इति वह सुव्रतः भगवान सुंदर व्रत करते अर्थात अच्छा भोजन करते हैं अथवा भोजन या भोग से हटे हुए अर्थात अभोक्ता है इसलिए सुव्रत है अनन्याधीन सिद्धित्वाद सिद्ध भगवान की सिद्धि इच्छा प्रति दूसरे के अधीन नहीं हैं इसलिए वे सिद्ध हैं सुरशत्रव एव्य शत्रव ताण जयती थी शत्रुजित देवताओं के शत्रु ही भगवान के शत्रु हैं उन्हें जीतते हैं इसलिए शत्रुजीत हैं सुरशत्रुणाम तापन है शत्रुतापन है देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं इसलिए शत्रुतापन हैं न्यक अरवाक रोहति सर्वेशा उपरी वर्तत पृथोदरादिवार हकार से धकारादेश सर्वाणी भूतादी न्यत निजमाया निरुण्धित न्य नीचे की ओर उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान है इसलिए नग्रोध है पृथोदरादि घड़ में होने से नग्रोध नग्रोह के हकार को ध आदेश हो जाता है अथवा सब भूतों का निराश करके अपनी माया का वरण करते हैं या उसका निरोध करते हैं इसलिए न्य्रोध है कारणत्वेनेति अंबरादुद कारण तेती यद्वा हैदिवादेवकारादेशरम अन्ना तेन तदात्मना विश्व पोषयन उदुमर उर्घ्वा अन्नाद्य मधुम्बरम इति श्रुति है कारण रूप से अंबर आकाश से भी ऊपर है इसलिए उदुम्बर है प्रसोदरादि गणबे होने से ही यहां अंबर के आकार को उकार आदेश हुआ है अथवा उर्ग्वा अन्नाद्य मधुम्बरम इस श्रुति के अनुसार ऊदुम्बर अन्न रूप खाद्य को भी कहते हैं खाद्य रूप से विश्व का पोषण करते हैं इसलिए उदुम्बर है इत्यत्र न्य्रोधोदुम्बर इतर्गलोपे संधिरार्स व्यग्रोधोदुम्बर इसमें न्य्रोध के विसर्ग का लोप होने पर भी जो गुण संधि हुई है वह आर्स है सोपि न स्थातेतिस्वस्थ पृषोदराधिवाद सकार सकारस्य तकारादेश ऊर्धम बोलो वाक्साख एसो अस्वस्थ सनातन स्त्रुते ऊर्धम साखमअस्वस्थम प्राहुरभ्यम ये स्मृत स्व अर्थात कल भी रहने वाला नहीं है इसलिए भगवान की अभिव्यक्ति रूप जगत अस्वस्थ है पृथोदरादि गण में होने से ही अस्वस्थ के सकार को तकार आदेश हुआ है श्रुति कहती है ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला यह सनातन अस्वस्थ वृक्ष है स्मृति भी कहती है इस ऊपर को मूल और नीचे को शाखाओं वाले अस्वस्थ वृक्ष को अविनाशी बतलाते हैं यहाँ स्थ के सकार का तकार और स्वस के सकार का लोप आदि समझना चाहिए चारूर्ना ध्रम निशूदित वानीति चारुरांध्र निशूदन चारूण नामक अंध जाति के वीर को मारा था इसलिए चारुराध निशूदन है